ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं अथा तो ब्रह्मजिज्ञासा इस सूत्रस्थ तृतीय पद ब्रह्म जिज्ञासा की व्याख्या भगवान भाष्यकार भाष्य में कर रहे हैं ब्रह्म जिज्ञासा पद में ब्रह्मणो जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा यह ष्टी तत्पुरुष समास है जब जिज्ञासा शब्द का और मुख्यार्थ विवक्षित होगा तब और जिज्ञासा शब्द से जब लक्षार्थ ब्रह्म विचार विवक्षित होगा उस समय ब्रह्मणे जिज्ञासा ऐसा चतुर्थी समास रहेगा वह वृत्तिकार ने कहा है अब ब्रह्मजिज्ञासा पद का विग्रह करने के बाद ब्रह्म जिज्ञासा पद के अंतर्गत पूर्व पद का अर्थ भाष्कर भगवान कर रहे हैं पूर्व पद है ब्रह्मण इसका अर्थ करने के लिए आवश्यक होगा दो का अर्थ बताना एक प्रकृति का अर्थ दूसरा प्रत्येक अर्थ कोई प्रकृति का अर्थ और प्रत्यय अर्थ। ऐसे दो अर्थ बताने पड़ेंगे तो ब्राह्मण इसमें प्रकृति है ब्रह्म शब्द उसका अर्थ बता चुके भास्कर भगवान परमात्मा ब्रह्मच वक्षमाण लक्षण इति इस वाक्य से ब्रह्म शब्द के अनेक अर्थों में से यहाँ पर ब्रह्म शब्द का अर्थ परमात्मा और जो प्रत्यय है ष्ठी वह परमात्मा के वाचक ब्रह्म शब्द से किस अर्थ में आई है शेष अर्थ में भी और कर्म अर्थ में भी गस प्रत्यय किया जा सकता है तो यहाँ किस अर्थ में है ये संशय होने पर भगवान भाष्यकार ने कहा ब्रह्मण इति कर्मणी ष्ठी न शेषे तो जो षी प्रत्यय है ब्रह्म शब्द से आया हुआ वह कर्म अर्थ में आया है शेष अर्थ में नहीं तो शेष का अर्थ क्या है तो संबंध सामान्य शेष कहलाता है और कर्मत्व तो ये संबंध विशेष है तो कर्मत्व तो रूप अर्थ में ही ष्टी है संबंध सामान्य अर्थ में ष्टी नहीं ऐसा क्यों तो कहते इसलिए कि जिज्ञासा शब्द का अर्थ जो है इच्छा उसे प्रथम कर्म कारक की अपेक्षा होती है तो जिज्ञास्य अपेक्ष जिज्ञासा या बता गया हेतु कि कर्म अर्थ में सृष्टि मानना उचित इसलिए है जिज्ञासा को कर्म की अपेक्षा है हिज्ञास हाँ, है कर्म और यहां गस प्रत्यय को यदि शेष अर्थ में मानेंगे कर्म अर्थ में नहीं मानेंगे तो बाकी जितने भी हैं सूत्र में अथ शब्द और अतः शब्द ब्रह्म यह प्रातिपदिक और जिज्ञासा इनमें से कोई भी कर्मरूप अर्थ को नहीं बता रहा है जिज्ञास को नहीं बता रहा है इसलिए सूत्र में प्रयुक्त शब्दों से परमात्मा गश का अर्थ ष्टी का अर्थ कर्म नहीं करेंगे तो अन्य शब्दों से निर्दिष्ट नहीं है उसने कहा जिज्ञासर अनिर्देशाच यदि कि, किसी दूसरे जिज्ञास्य को बताने वाला कोई शब्दांतर होता तो ब्रह्म जिज्ञास्य नहीं और कोई जिज्ञास्य ऐसा बताने वाला प्रमाण और फल युक्ति लक्षण इत्यादि को जिज्ञास्य बताने वाला कोई यहां पर दूसरा न होने से जिज्ञासांतर अनिर्देशा इसलिए जिज्ञास की अपेक्षा जिज्ञासा पदार्थ के पूरी करने के लिए गस प्रत्यय को कर्म अर्थ में मानना उचित है यह सिद्धांत की सहेतुक प्रतिज्ञा हुई ब्रह्मण इति कर्मणि षष्टि न से, से जिज्ञासपेक्षत जिज्ञासाया जिज्ञासर अनिर्देशाच इतना भाष्यवाक्य सिद्धांति की सहेतुक प्रतिज्ञा को बताने वाला है ननु इत्यादि से शंका की जा रही है कि शेष अर्थ में षष्टि मानने पर भी जिज्ञासा के द्वारा अपेक्षाण जिज्ञास रूप अर्थ प्राप्त हो सकता है क्योंकि शेष का अर्थ संबंध सामान्य और सष्टी को संबंध सामान्य अर्थ में मानेंगे तो आकांक्षा होगी विशेष की वो संबंध सामान्य का विशेष स्वरूप क्या है तो कर्मत्व में उसका परिवसान होगा तो इस प्रकार शेष रूपी कर्म सामान्य द्वारा संबंध सामान्य द्वारा सष्टी का कर्म रूप अर्थ में परिवसान हो रहा है इसलिए संबंध अर्थ, अर्थ में ही मान लो इस प्रकार की शंका ननु इत्यादि से की गई शेषवादी के द्वारा शेषवादी के द्वारा शेष अर्थ में षष्टि मानने वाले के द्वारा ये शंका की गई इसका निराकरण करते हुए पहले सिद्धांती के अनुयायी ने कहा एवं अभी प्रत्यक्ष ब्रह्म कर्मस्य सामान्यद्वार परोक्ष कर्मत्व कल्पयत व्यर्थ प्रयास सैथ तो गस प्रत्यय जो ष्ठी है उसका वाचार्थ कर्म हो सकता है कर्तिक कर्मो कृति सूत्र से कर्म अर्थ में ष्ठी मानने पर उसे कहा जाएगा प्रत्यक्ष कर्मत्व कर्म अर्थ में ष्ठी मानेंगे तो ष्ठी प्रत्यय का ही वाचार्थ निकल रहा है वो और शेष अर्थ में मानेंगे तो फिर संबंध सामान्य द्वारा कर्मत्व में परिवसान करना पड़ रहा है, कर, कल्पना करनी पड़ रही है यह कल्पना व्यर्थ प्रयास है ये यदि सिद्धांति के अनुयायी कहते हैं तो शेषवादी अपने गूढ़ अभिप्राय को प्रकट करते हुए न व्यर्थ इत्यादि से ये कह रहे हैं कि हमारा प्रयास व्यर्थ नहीं है शेष अर्थ में सष्टी मानना और फिर उस संबंध सामान्य का कर्मत्व में परिवसान करना रूप जो प्रयास है वह सफल है कैसे सफल होगा तो कहते हैं ब्रह्माश्रित तो अशेष विचार प्रतिज्ञान ज्ञानार्थत्वात् अस्माक प्रयास न व्यर्थ ऐसा लगाना हमारा प्रयास व्यर्थ इसलिए नहीं है कि शेष अर्थ में ष्टि मानने पर ब्रह्म तथा ब्रह्म आश्रित बाकी जो ब्रह्म सूत्र में अलग अलग अधिकरणों में आए हुए विचार्य पदार्थ उनके विचारक की प्रतिज्ञा भी हो जाती है और कर्म अर्थ में षष्टी मान्य पर केवल ब्रह्म के ही विचार की प्रतिज्ञा होगी अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में और शेष अर्थ में ष्टी मान्य पर ब्रह्म और ब्रह्म विषयक लक्षण ब्रह्म विषयक प्रमाण ब्रह्म ज्ञान के साधन ब्रह्म ज्ञान का फल ये सब जिज्ञासा के संबंधी बन करके उपस्थित हो जाएंगे और इनका विचार प्रतिज्ञात हो जाएगा अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से अर्थ निकलेगा कि इन सब का विचार ब्रह्म विचार के साथ प्रारंभ किया जा रहा है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से ब्रह्म तथा ब्रह्म संबंधी लक्षण आदि के विचार की प्रतिज्ञा प्रारंभ यानी आरंभणीय है यह अर्थ निकलेगा तो हाँ हाँ बताए हैं तो इसलिए तो, तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि अस्माक प्रयासो न व्यर्थ हमारा प्रयास व्यर्थ नहीं है इन सब के विचार की प्रतिज्ञा हो जाएगी शेष अर्थ में षी मानने पर यह पूर्व पक्षी का कथन है लेकिन भाष्यकार भगवान कहते हैं शेष अर्थ में ष्ठी माने बिना भी इन सब के विचार की प्रतिज्ञा यदि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में हो जाए तो फिर शेष अर्थ में षष्ठी मानने की जरूरत नहीं है तो कर्म अर्थ में ष्टी मानने पर भी इन सब का विचार की प्रतिज्ञा करने वाला अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र सिद्ध होता है ये सिद्धांति बताएंगे कर्म अर्थ में ष्ठी मानने पर भी ये सब उपस्थित हो जाता है इनका विचार भी वो पूर्व पक्षी को मालूम नहीं है वो दृष्टि पूर्व पक्षी को सिद्धांति देंगे तो पूर्व पक्षी को भी मानना पड़ेगा कि कर्म अर्थ में ही ष्टी है यानी जिन ब्रह्म लक्षण प्रमाण युक्त आदि का विचार भी इस सूत्र में आरम्भीय बताना चाहता है पूर्व पक्षी उन लक्षण आदि का विचार कर्म अर्थ में मानने पर भी यदि प्रतीत होता हो तब तो प्रत्यक्ष कर्मत्व तो भी प्रथम जिज्ञासित उपस्थित हो रहा है और बाकी की बाकी के विचार की भी प्रतिज्ञा हुई रही है अपने आप तो कहने की शेष अर्थ में सृष्टि करने की जरूरत नहीं प्रयास व्यर्थ ही होगा जो सिद्धांत ने कहा वो ठीक ही कहा व्यर्थ प्रयास करके ये निकलेगा ऐसा ही भाष्यकार भगवान बता रहे हैं राजा के उदाहरण से तो ये जो न व्यर्थ प्रयास इत्यादि पूर्वपक्ष का कथन है इसका टीका में जो अर्थ किया है टीकाकार ने उसे देखना है तो टीका को देखिए न व्यर्थ इति इस प्रतिज्ञा के बाद शेष शेष्ठ्या ब्रह्म संबंधिनी जिज्ञासा प्रतिज्ञाता भवति तत्र यानी ब्रमाश्रिता लक्षण प्रमाण प्रमाणयुक्ति ज्ञान साधन अपि साधनफला प्रतिज्ञातो प्रति ते कह शेष शेष अर्थ में को मानने पर मेष्टिको मेपर शेष्ट्या्या ब्रह्मण यहां पर गस प्रत्यय का अर्थ शेष मानने पर यह अर्थ निकलेगा ब्रह्म संबंधिनी जिज्ञासा प्रतिज्ञाता भवती ब्रह्म संबंधी जिज्ञासा की प्रतिज्ञा हो जाएगी प्रतिज्ञा जिज्ञासा या विचार तो ब्रह्म संबंधी विचार की प्रतिज्ञा होगी और तत्र यानी लक्षण प्रमाण युक्ति ज्ञान साधन फलानि फला अपि प्रतिज्ञा प्रतिज्ञातो भवति तो ऐसा मान्य पर ब्रह्म संबंधी विचार की प्रतिज्ञा मान्य पर ब्रह्म संबंधी जो है लक्षण ब्रह्म विषयक प्रमाण ब्रह्म विषय युक्ति और ब्रह्म ज्ञान के साधन ब्रह्म ज्ञान का फल इन सब का विचार अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में प्रतिज्ञात हो जाएगा इन सब के विचार की प्रतिज्ञा हो जाएगी भवती इति शेष शेष्टी इति उच्यते तो अभिसंना ने इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी कह रहे हैं हम शेष अर्थ में माननी चाहिए ये कहते हैं अतो मत प्रयासों न व्यर्थ शेष अर्थ में षष्टी मानने पर ब्रह्म तथा ब्रह्म विषयक लक्षणादि के विचार की प्रतिज्ञा होने से सृष्टि द्वारा कर्मत्व की कल्पना रूप मेरा प्रयास व्यर्थ नहीं है <coughs> ब्रह्म तत्सधीना सर्वेशा विचार प्रतिज्ञान प्रतिज्ञानं अर्थ फलम यद तो ब्रह्म तथा ब्रह्म संबंधी सर्वेश शब्द से लेना लक्षण प्रमाण युक्ति फल और साधन इन सब के विचार का प्रतिज्ञान है अर्थ यानी फल जिनका जिसका उसे कहा जाता है ब्रह्माश्रित अशेष विचार प्रतिज्ञानार्थ भाष्य में है न एक शब्द न व्यर्थ ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है और इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए पूर्व पक्ष ने हेतु बताया ब्रह्माश्रित अशेष विचार प्रतिज्ञानार्थ त्वात, इसका ये विग्रह है टीका में ब्रह्म और तत्सबंधी नाम सर्वेशम ये आश्रित अशेष शब्द का अर्थ कर दिया तत्सबी सब ये अशेष ब्रह्माश्रित अशेष का अर्थ कर दिया और वो स्वयं ब्रह्म तो ब्रह्म तथा ब्रह्माश्रित जो लक्षणादि उनके विचार की प्रतिज्ञा अर्थ यानी फल हैं जिस प्रयास का अन्य पदार्थ हो जाएगा प्रयास पूर्व का उस प्रयास को कहा जाएगा ब्रह्माश्रित अशेष विचार प्रतिज्ञानार्थ वो प्रयास हो जाएगा और उसका एक धर्म होगा ब्रह्माश्रित अशेष विचार प्रतिज्ञानार्थत्व ये आ, हेतु है ये पूर्व पक्षी के प्रयास में ये धर्म रहेगा पूर्व पक्षी के प्रयास का ये फल है कि ब्रह्म तथा ब्रह्म विषयक का लक्षण आदि सबकी सबके विचार की प्रतिज्ञा रूप प्रयोजन सिद्ध होता है शेष अर्थ में ष्टी मानने पर इसलिए शेष अर्थ में ष्टी मानना रूप प्रयास व्यर्थ नहीं है ये कहा गया आगे हैं तत्प्रयास्य इदम फलम न युक्त इत्यादि से अवतरण लिखा जा रहा है सिद्धांति के द्वारा न प्रधान परिग्रहे इत्यादि से ये अवतरण भाष्य है जो पूर्वपक्ष की शंका है उसके निराकरण भाष्य की अवतरण टीका है तत्र नहीं त्वत्या इदम फलम न युक्तम आपने अपने प्रयास का जो फल बताया है सिद्धांती पूर्व पक्षी को कह रहे हैं कि ब्रह्म तथा ब्रह्म विषयक लक्षणादि के विचार की प्रतिज्ञा की सिद्धि प्रतिज्ञा रूप फल हमारे प्रयास का है ये जो आपने बताया वह युक्त यानी उचित नहीं है ये फल मानना। <coughs> तो तोत न क्यों? तो कहते इसलिए कि सूत्रेण मुखतः प्रधानस्य ब्रह्मणो विचारे प्रतिज्ञाते सति विचारस्य आर्थिक प्रति इति विचारस्थिप्रतिदितह सि तो सिद्धांति कहते हैं कर्म कर्मअर्थ में षष्टि मानने पर क्या हो जाएगा कि सूत्र से अपने मुख से यानी शब्द से मुख्य रूप से प्रतिज्ञा होगी जिज्ञास्य ब्रह्म की और प्रधान जो ब्रह्म है उसकी प्रतिज्ञा होने पर उसके विचार की प्रतिज्ञा होने पर बाकी जो ब्रह्म विचार में उपयोगी अर्थ हैं, उन्हें कहा जाता है उपकरण ब्रह्म विचार में उपयोगी अर्थ हैं ब्रह्म लक्षण ब्रह्म विषयक प्रमाण ब्रह्म विषयक युक्ति ब्रह्म ज्ञान के दूसरे वैराग्यादि साधन और ब्रह्म ज्ञान का फल ये सब जो प्रधान ब्रह्म है जिज्ञास्य उसके विचार में उपयोगी है इसलिए इन लक्षणादि सब को कहा जाएगा उपकरण गौण अंग शेष ये सब कहा जाएगा और मुख्य होगा प्रधान होगा जिज्ञास्य ब्रह्म और कर्म अर्थ में सृष्टि मानने पर जो मुख्य है विचार्य ब्रह्म जिज्ञासा का कर्म जिज्ञासा के द्वारा अपेक्षित प्रधान जिज्ञास्य ब्रह्म उसकी प्रतिज्ञा हो उसके विचार की प्रतिज्ञा होगी और वो यदि हो जाएगी तो हो, जैसे किसी राष्ट्राध्यक्ष को दूसरे राष्ट्र के अध्यक्ष अपने राष्ट्र में आने के लिए निमंत्रण देते हैं तो अकेला राष्ट्राध्यक्ष ही नहीं जाता है 200, 250, 400, 500 लोग हजार तक जाते जाते हैं उनके साथ तो राष्ट्राध्यक्ष जितने उनके साथ जाने वाले हैं उनके बॉडीगार्ड उनके सचिव उनके मंत्री आदि उनमें से किसी को भी निमंत्रण नहीं देता एक राष्ट्राध्यक्ष को निमंत्रण देता है कि आप आइए और वो जाते हैं तो उनके साथ जाने वाले जो सचिव बाकी मंत्री और उनके बॉडीगार्ड आदि आदि हाँ, हाँ ओबामा आए तो कितने वो सब लोग आए कई हजार लोग आए थे और कहते है नौ सौ करोड़ रुपया दो तीन दिन के प्रवास में खर्च हुआ था पहली बार जब आए थे तो उनमें से ये लोग जब साथ में जाना होता है हजारों लोगों को वो ये नहीं कहते है राष्ट्राध्यक्ष को कि आपको निमंत्रण है हमको निमंत्रण नहीं तो हम नहीं जाएंगे हमको तो कहा ही नहीं आओ करके वो जानते हैं कि हमारे प्रधान को निमंत्रण दे दिया है तो ये जिनको भी साथ में ले जाएंगे वो तो प्रयास करते हैं कि हमारा भी नंबर लग जाए, इनके साथ जाने का बाकी लोग निमंत्रण न होने पर भी क्योंकि जानते हैं कि इनके निमंत्रण में हमारा भी निमंत्रण समाया हुआ है तो ये हैं प्रधान परिग्रह तो और प्रधान का परिग्रह यानी उपादान ग्रहण करने पर उस प्रधान के जो उपकरण हैं सेवक आदि सब साथ में आ ही जाते हैं उनको अलग कहने की जरूरत नहीं होती ऐसे ही प्रधान जो जिज्ञासा के द्वारा अपेक्षित जिज्ञासा है उसकी प्रतिज्ञा होगी कर्म अर्थ में सृष्टि मानने पर ब्रह्म विचार की प्रतिज्ञा हुई तो अपने आप जिससे ब्रह्म विचार सिद्ध होता है ऐसे ब्रह्म विचार के उपकरण भी प्रतिज्ञात हो जाएंगे उनकी अलग प्रतिज्ञा करने की जरूरत नहीं है ये सिद्धांत कहते हैं तो जब ब्रह्म को विचार्य बताने से ही ब्रह्म लक्षण प्रमाण विचार भी सिद्ध हो रहा हो तो अलग से शेष अर्थ में सृष्टि मान करके फिर उसका पर्यवसान कर्म अर्थ में करना ये व्यर्थ ही प्रयास है ना निरर्थक प्रयास है तो ये कहते हैं व्यर्थ प्रयासात <coughs> तो तो प्रयास इदल फलम न युक्तम तो आपके प्रयास का यह फल उचित नहीं है क्यों तो कहते सूत्रेण मुखत प्रधानस्य से विचारे प्रतिज्ञाते सति तदुपकरण विचारस्य आर्थिक उदितत्वात् ओम तो प्रधान जो ब्रह्म है उसे सूत्रस्थष्ठी प्रत्यय के द्वारा कर्म के रूप में पिगृहित करने पर ब्रह्म के विचार की प्रतिज्ञा होगी और फिर कहते हैं तदउपकरण विचार विचारस्य आर्थिक प्रतिज्ञाया तो अपने आप जैसे एक राष्ट्राध्यक्ष को निमंत्रण देने पर उनके जो भी सेवक हैं बॉडीगार्ड आदि हैं उन सब का निमंत्रण सिद्ध होता ही है ऐसे ही ब्रह्म विचार में जो भी उपकरण है लक्षणादि, उनका विचार भी अर्थात सिद्ध होता है उनके विचार की प्रतिज्ञा भी उदित्व इसलिए पूर्व पक्षी का प्रयास उचित नहीं है शेष अर्थ में सृष्टि मानना इति इति आह सिद्धांति तो भाष्य में है न प्रधान परिग्रहे तद तदपेक्षिता अर्थाक्षिप्तवात तो न पूर्व पक्षी ने जो ये कहा था कि मेरा प्रयास व्यर्थ नहीं है सफल है तो इस न का अर्थ हो जाएगा पूर्व पक्षी का जो हेतु है उसकी असिद्धि पूर्व पक्षी के हेतु का निषेध किया जा रहा है तो मेरे प्रयास का यह फल है ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था सिद्धांत कहते हैं कि आपके प्रयास का यह फल नहीं हो सकता यह न से अर्थ निकलेगा आपका प्रयास सफल नहीं है क्यों तो प्रयास ये प्रधान परिग्रहे प्रधान है ब्रह्म जिज्ञास्य और उसका विचार्य रूप से ग्रहण करने पर तदअपेक्षित यानी ब्रह्म विचार में अपेक्षित जो भी लक्षण प्रमाण युक्ति ज्ञान के साधन तथा फल हैं इन सब का अर्थाक्षिप्तत्वात अर्थात इनके विचार का ग्रहण हो जाएगा तो जो अर्थात आ रहे हैं जैसे विषय और प्रयोजन अर्थातो ब्रह्म सूत्र से अर्थात सूचित है सीधे सीधे कोई विषय को और प्रयोजन को बताने वाला वाक्य नहीं है तो वो विषय और प्रयोजन अनुबंध अंतपाति ये दो अर्थ सूत्र में अर्थात तो सूचित है ऐसे गस प्रत्यय के द्वारा प्रधान जिज्ञास्य के विचार का ग्रहण हो जाएगा तो प्रधान जिज्ञास्य ब्रह्म का विचार के लिए अपेक्षित जो ब्रह्म लक्षण प्रमाणादि है वो भी अर्थात उनका विचार आएगा विषय और प्रयोजन के तरह तो अर्थाक्षिप्त जो है उनके लिए शब्द प्रयोग की जरूरत नहीं है क्योंकि सूत्र का लक्षण होता है अल्पाक्षरम और विश्व तो वो अर्थात बहुत अर्थ को सूचित करता है लेकिन शब्द कम होता है। तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में हैं मात्र तीन ही पद लेकिन उसमें बहुत सारे अर्थ सूचित हैं इसलिए भाष्य देखो तो कई पृष्ठ भाष्य हैं। इन अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा तीन पदों की व्याख्या के लिए भाष्यकार भगवान ने कई पेज लिखे हैं दस बारह पेज हैं। दस बारह क्या शुरू से ही युष्मत अस्मद प्रत्येक गोचर से लेकर के अभी तक ये चालीसवे पृष्ठ पर चल रहा है और और भी आगे चलेगा कुछ पृष्ठ पहले सूत्र कहा पैतालीसवे पृष्ठ तक चलेगा तो इन तीन पदों की ही व्याख्या पैतालीस पृष्ठ है ना भाष भाष्य भी उसी का व्याख्यान है इसलिए वो दो वर्णक पहले हुए और ये तीसरा चल रहा है तो अर्थाक्षिप्तत्वात् ये कहा गया आगे कहते हैं ब्रह्म ही ज्ञानेन न इष्टतमत्वात् प्रधानम्। इसका अवतरण है भाष्य में ये टीका में व्याकरोति ब्रह्महि तो जो संग्रहित अर्थ व्याको यानी ये अने सूत्रवाक्य है न प्रधान परिग्रहे अर्थाक्षिप्तत्वात्। ये जो सूत्रवाक्य है इस सूत्रवाक्य का अर्थ सही तो स्पष्ट करते हैं भगवान भाष्यकार ब्रह्म ही इत्यादि से अब इसमें ब्रह्म ब्रह्म लक्षण ब्रह्म विषयक प्रमाण ब्रह्म ज्ञान के साधन ब्रह्म और ब्रह्म ज्ञान में उपयोगी युक्ति और फल इन सब में देखा जाए तो प्रधान कौन है मुख्य कौन है तो मुख्य है ब्रह्म और बाकी सब ब्रह्म लक्षण आदि को माना जाता है गौण ब्रह्म प्रधान क्यों है तो कहते हैं इसलिए प्रधान है कि वो जिज्ञासा का कर्म है जिज्ञासा का अर्थ है विचार लक्षार्थ और वाचार्थ ब्रह्म ज्ञान की इच्छा वो जो कर्म होता है उसकी पाणनीय सूत्र से आ, कर्म संज्ञा होती है जो प्रधान होता है उसकी एक पाणनी जी का सूत्र है कर्म संज्ञा करने वाला वो कारक होते हैं ना कारक होते हैं कर्ता कर्म करण आदि उसमें से कर्म कारक संज्ञा करने वाला सूत्र है कर्तु ईपितम कर्म कर तु कर्मा तो कर्ता को अपने द्वारा की जाने वाली क्रिया से जिसे प्राप्त करना है जिसको प्राप्त करने के लिए कर्ता क्रिया कर रहा है उसे कहा जाता है इप्सितम ईप्सित कहते हैं प्राप्त करना चाहता है जिसको करता वो ईप्सित और तम अनेक प्राप्त कर कई को प्राप्त करना चाहता है उसमें से मुख्य रूप से प्रधान तया जिसे प्राप्त करना चाहता है जिससे संबंध स्थापित करना चाहता है उसे तम कहा जाता है तम प्रत्यय होता है अनेक में से एक में अधिक विशेषता बताने के लिए तो अनेक इप्सित हैं उसमें से सबसे अधिक जो ईप्सित होगा उसे इप्सितम कहा जाएगा और जो इप्सितम होगा वो प्रधान होगा मुख्य होगा उसी की कर्म संज्ञा होगी इसलिए कर्म संज्ञा हुई का अर्थ ही वो प्रधान है मुख्य है और शेष अर्थ में ष्टी न मान करके कर्म अर्थ में षष्टी मानते हैं तो फिर वो ष्टी प्रत्यय का अर्थ जो कर्मत्व है वो उसके प्रकृति अर्थ में अन्वित होगा वो बताएगा कि षष्टि प्रत्यय का जो प्रकृति है ब्रह्मण शब्द उसका अर्थ जो परमात्मा वह प्रधान है कर्म है कार्य प्रधान है मुख्य है ईप्सितम है अर्थ निकलेगा ये यहां पर भाष्कर भगवान लिखते हैं कि ब्रह्म ही का ब्रह्म ही ज्ञानेन न इष्टतमत्वात् प्रधानम् तो यहां क्रिया क्या है धातु अर्थ को क्रिया कहा जाता है तो ज्ञा धातु का अर्थ है ज्ञान तो ज्ञान धातु का अर्थभूत जो ज्ञान प्रमाता रूप जो जीव वह ज्ञान से प्राप्त करना चाहता है ब्रह्मविद आपनोति परम के अनुसार परम शब्दित परमात्मा को ब्रह्म को ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त करना चाहता है तो ज्ञान से ज्ञान रूपी क्रिया से प्रमाता को आप तुम इष्टतम जो होगा वो कर्म होगा वही प्रधान माना जाएगा वो कौन है ब्रह्म इसलिए ब्रह्म है प्रधान और वो प्रधान ज्ञान से प्राप्त होता है इसलिए ज्ञान में ब्रह्म को प्राप्त करने का साधन जो ब्रह्म ज्ञान और उस ज्ञान में उपयोगी बाकी है ज्ञान है प्रधान ब्रह्म की प्राप्ति में हेतु और ज्ञान में बाकी उपयोगी है ब्रह्म लक्षण प्रमाण युक्ति आदि ये सब ज्ञान में उपयोगी है इसलिए वे हो जाएंगे साधन के साधन और ये साधन का फल है वो प्रधान है ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान का फल है इसलिए कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञानेन इष्टतमत्वात् प्रधानम् प्रधानम तो ब्रह्म जो है प्रधान हुआ और प्रधाने जिज्ञासा कर्मणि अर्थस्िज्ञासकर्मण पिगृहते विना ब्रह्म न भवति तानि अर्थाक्षिप्तानि अर्थक्षिप्ता न पृथक सूत्रितव्या तो कहते प्रधान जो ब्रह्म है जिज्ञासा का जो कर्म है विचार का कर्म है विचार्य हैं उसका परिग्रह होने पर अंगीकार होने पर ग्रहण करने पर जिज्ञासितैर यानी जिनके विचारित तो हुए बिना यानी जिनका विचार किए बिना ब्रह्म विचार संपन्न नहीं होता जिनके विचार के बिना तानी अर्थाक्षिप्तानी एवं तो ब्रह्म विचार की प्रतिज्ञा होगी तो प्रतिज्ञात ब्रह्म विचार जिनके विचार के बिना सिद्ध नहीं होता वे अर्थात ही यानी अर्थापत्ति प्रमाण से ही उपस्थित हो जाएंगे तो अर्थापत्ति प्रमाण से उपस्थित हो रहा है जो उसके लिए अलग से शब्द प्रमाण की जरूरत नहीं है शब्द से भी उपस्थित करने की जरूरत नहीं है इसलिए कहा तानी अर्थाक्षिप्तानी एवं इति न पृथक सूत्रव्या अलग से सूत्र में उनका परिग्रह परिग्रह करने वाले शब्द का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है सूत्रितव्य कहा जाता है सूत्रस्थ शब्द से परिग्रह जिनका किया जा रहा है ग्रहण किया जा रहा है जो सूत्र में प्रयुक्त शब्द का अर्थ है वह सूत्रितव्य माना जाएगा जैसे अधिकारी अथ अतः शब्द से सूत्रित हैं और ब्रह्मविचार विचार सूत्रित ब्रह्म जिज्ञासा शब्द से ये दो ही सूत्र है शब्द से प्रतीत होने वाले अर्थ है बाकी सब अर्थाक्षिप्त है अर्थ से ही उपस्थित होते हैं अर्थात उपस्थित होते हैं उनका जो अर्थात उपस्थित हो रहे हैं उनका उनको बताने के लिए सूत्र में अलग शब्द प्रयोग करने की जरूरत नहीं है ये हां पर कहा इति न पृथकसूत्र अब दृष्टांत बताया जा रहा है कि यथा गच्छति इति उक्ते स परिवारस्य राज सौ गि उसे सपरिवारमनमतीजय से असौ राजा गच्छति ये कहने पर अकेला राजा मात्र जा रहा है यह प्रतीत नहीं होता अभी तो सपरिवारमनम उतम भवति अकेला कहीं नहीं निकलता उसके अंगरक्षक आदि सब जा रहे हैं यह अर्थ निकलता है कहा तो गच्छति यहाँ क्रियापद के कर्ता के रूप में तो प्रयोग किया जा रहा है केवल राजा के वाचक शब्द का ही लेकिन कहा जा रहा है अर्थात आ जाता है पूरा परिवार परिवार यानी अंग आदि सब मंत्री अंग आदि तो ऐसे ही ब्रह्म विचार की अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा में प्रतिज्ञा होगी तो ब्रह्म विचार जिन के विचार के बिना अनुपपन्न है वो सब अर्थात विचार उपस्थित हो जाएंगे उनके लिए शब्द प्रयोग करने की अलग से जरूरत नहीं है तदवत अब श्रुत्य यानी अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का अर्थ श्रुति सम्मत होना चाहिए तो श्रुति ने भी मुख्य जो ब्रह्म है उसी को जिज्ञास बताया है और अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र यदि शेष अर्थ में सृष्टि मान करके ब्रह्म को भी और ब्रह्माश्रित लक्षणादि को भी विचार्य बताएगा तो श्रुति से हट करके अर्थ हो जाएगा वो फिर भृगुवल्ली में भृगु को उनके पिता तथा आचार्य वरुण जी ब्रह्म जिज्ञासा शांत करते हुए ब्रह्म का लक्षण बताते हैं ये तो वाईमानी भूतानी जायन्ते ये न जाता नहीं जीवंती ययंती अभिसंविशंति तद विजिज्ञासव इसमें तद्विजिज्ञासस्व विजिज्ञासस्व ये जो श्रुति वाक्य है इसमें शब्द से ब्रह्म का ग्रहण करना है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में ब्रह्म कौन है तो कहा वक्षमान लक्षणम अरे वो वक्षमान कौन है लक्षण तो वो है जगत जन्मादि कारणत्व तो जगत जन्मादि कारणत्व लक्षण से लक्षित ब्रह्म ये तत शब्द से लेना है तद में और यानी परमात्मा जगत का कारण वो जिज्ञास्य है तिज्ञास विजिज्ञासस्व उसका विचार करो ये कहा जा रहा है तो विचार्य तो श्रुति ब्रह्म को मात्र बता रही है और यहां भी हम यदि कर्म अर्थ में वहां कर्म अर्थ में वि जिज्ञासस्व क्रियापद है और तत् द्वितीय विभक्ति है वो कर्म अर्थ में भी है और ये जो तत् द्वितीयांत पद है वो बता रहा है शब्द से ग्राह्य ब्रह्म को कर्म और ब्रह्मण यहाँ पर षष्टि भी कर्म अर्थ में मानेंगे तो श्रुति में भी ब्रह्म का जिज्ञासा के कर्म के रूप से निर्देश है और सूत्र में भी ब्रह्मण यह कर्म अर्थ में मानने पर जिज्ञास रूप से निर्देश होगा तो ये पौरुषे वाक्य जो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र हैं यह श्रुति का अनुसरण करने वाला वाक्य सिद्ध होगा मूलक सिद्ध होगा मूलक होने से प्रमाण सिद्ध होगा इसमें प्रामाण्य की उपपत्ति होगी उस दृष्टि से भाष्य में भाष्यकार भगवान ने और एक हेतु बताया श्रुति अनुगमाच इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार टीका में ईश्वर चर्चा हम लोग कल करते हैं